हिंदू धर्म पर निबंध एक और दृष्टिकोण है ये सभी बातें यदि स्वयं सिद्ध भी मान ले तो मैं अपने पूर्व जन्म की कोई बात स्मरण क्यों नहीं रख पाता इसका समाधान सरल है मैं अभी अंग्रेजी बोल रहा हूं वह मेरी मातृभाषा नहीं है वस्तुतः इस समय मेरी मातृभाषा का कोई भी शब्द मेरे चित्त में उपस्थित नहीं है पर उन शब्दों को सामने लाने का थोड़ा प्रयत्न करते ही वे मेरे मन में उमड़ आते हैं इससे यही सिद्ध होता है कि चेतना मानस सागर की सत, सतह मात्र है और भीतर उसकी गहराई में हमारी समस्त अनुभव राशि संचित हैं केवल प्रयत्न तथा उद्यम कीजिए वे सब ऊपर उठ आएंगे और आप अपने पूर्वजन्मों का भी ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे यह प्रत्यक्ष एवं प्रतिपाद्य प्रमाण है सत्य साधन ही किसी परिकल्पना का पूर्ण प्रमाण होता है और ऋषिगण यहाँ समस्त संसार को एक चुनौती दे रहे हैं हमने उस रहस्य का पता लगा लिया है जिससे स्मृति सागर की गंभीरतम गहराई तक का मंथन किया जा सकता है उसका प्रयोग कीजिए और आप अपने पूर्वजन्मों की संपूर्ण स्मृति प्राप्त कर लेंगे अतएव हिंदू का यह विश्वास है कि वह आत्मा है उसको शस्त्र काट नहीं सकते अग्निद्ध नहीं कर सकते जल भिंगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती नैनम छिंदंत्य शस्त्राणी नैनम धति पावक न चैनम क्लेदयंत्यापो न शोषित मारुतः गीता हिंदुओं की यह धारणा है कि आत्मा एक ऐसा वृत्त है जिसकी परिधि कहीं नहीं है किंतु जिसका केंद्र शरीर में अवस्थित है और मृत्यु का अर्थ है इस केंद्र का एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाना यह आत्मा जड़ की उपाधियों से बद्ध नहीं है वह स्वरूपतः नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है परंतु किसी कारण से वह अपने को जड़ से बंधी हुई पाती है और अपने को जड़ ही समझती है अब दूसरा प्रश्न यह है कि यह विशुद्ध पूर्ण और विमुक्त आत्मा इस प्रकार जड़ का दासत्व क्यों करती है स्वयं पूर्ण होते हुए भी इस आत्मा को अपूर्ण होने का भ्रम कैसे हो जाता है हमें यह बताया जाता है कि हिंदू लोग इस प्रश्न से कतरा जाते हैं और कह देते हैं कि ऐसा प्रश्न हो ही नहीं सकता कुछ विचारक पूर्ण प्राय सत्ताओं की कल्पना कर लेते हैं और इस रिक्त को भरने के लिए बड़े बड़े वैज्ञानिक नामों का प्रयोग करते हैं परंतु नाम दे देना व्याख्या नहीं है प्रश्न जो का त्योही बना रहता है पूर्ण ब्रह्म पूर्ण प्राय अथवा अपूर्ण कैसे हो सकता है शुद्ध निरपेक्ष ब्रह्म अपने स्वभाव को सूक्षमाति सूक्ष्म कर्ण भर्क भी परिवर्तित कैसे कर सकता है पर हिंदू ईमानदार हैं वह मिथ्या तर्क का सहारा नहीं लेना चाहता पुरुषोचित रूप में इस प्रश्न का सामना करने का साहस वह रखता है और इस प्रश्न का उत्तर देता है मैं नहीं जानता मैं नहीं जानता कि पूर्ण आत्मा अपने को अपूर्ण कैसे समझने लगी जड़ पदार्थों के सहयोग से अपने को जड़ निमाधीन कैसे मानने लगी पर इस सब के बावजूद तथ्य जो है वही रहेगा यह सभी की चेतना का एक तथ्य है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने को शरीर मानता है हिंदू इस बात की व्याख्या करने का प्रयत्न नहीं करता कि मनुष्य अपने को शरीर क्यों समझता है यह ईश्वर की इच्छा है या उत्तर कोई समाधान नहीं है यह उत्तर हिंदू के मैं नहीं जानता के सिवा और कुछ नहीं है